पूर्णमद पूर्णमद पूरा पूर्णमद पूर्वश पूर्णमादाय पूर्वशिष्य ओ शांति शाति अध्याय पंचदश श्लोक के ऊपर विचार चल रहा था श्लोक हो गया था भाष्य भी हो गया था कहा था और उस देखने वाली आंख चाहिए वो यही है जो ज्ञान पदार्थ है जिसको जानने से मुख्य कहा गया यही है ज्ञान रूपी चक्षुषे देखा जाता है बहि अंत भूतानाम चरम चरमय बचा सूक्ष्म दूरस्तम चांद के तत्व श्लोक रहा था भूत आराम जो शरीर आदि जितने भी भूत हैं बने हुए भूत हैं बाहर भी वही है भीतर भी वही है कहते हैं बहिर बाहर भी वही है जो गये तत्व भीतर भी उसी में सारा संसार कल्पित है बही मान किस कहाँ से बाहर जब बाहर बोलेंगे तो अवधि चाहिए तो कहते हैं ये देह को लेकर कहा शरीर से बाहर विषय शरीर से बाहर विषय है विषय में वही तत्व है वही तत्व विषय कल्पित है और अंत से बने शरीर से भीतर आत्मा तक लेना जीवात्मा तक वही है वहां तक ये शरीर कोई दोनों तरफ की अवधि बनाना बाहर भी है इसे भीतर भी है इसे भीतर कहां तक जीवात्मा तक और बाहर कहां तक विषय है सारा ये सब वही है और बाहर भीतर है तो फिर बीच में नहीं होगा शरीर में नहीं होगा कहते नहीं अचरम चरम एवं जगह जो दो प्रकार के शरीर होते हैं चर और अचर चलायमान और अचलायमान था बंगम जी को बोलते हैं वह वो भी वही है वहाँ वही उसी में कल्पित है भी वहाँ भी है तत्व बाहर भी वही भीतर भी है और शरीर भी वही शरीर में भी वही है उसे अतिरिक्त तो कुछ नहीं है फिर वो जब बाहर भी भीतर भी है शरीर भी है वही तत्व है सारे के सारे में पूर्ण रूप से तो क्यों नहीं जाना जाता सूक्ष्मत्वा तद अभिज्ञ का अति सूक्ष्म है ठूल दृष्टि वाले को जय द्वारा जाना नहीं जाता सूक्ष्म दृष्टि चाहिए तद अभिज्ञ तद ज्ञयम अभिज्ञम वो जो ज्ञाय है जो द्वादश कहा ज्ञ में तत्प्रवकाम को तत्व से लेना है वो ज्ञाय तत्व अभिज्ञ होता कि वो सूक्ष्मत्वा सूक्ष्म है दूरस्थ हम चांद के तद करते दूर भी है नजदीक भी है अज्ञानियों के लिए बहुत दूर है करोड़ों वर्षों में मिलना संभव नहीं है इसलिए दूर है वो दूर स्थित है तो दूरस्थंभ दूर में है वो और अंत के च समीपे है जो कि साधना पूरी हो चुकी हो ऐसे लोगों के उससे नजदीक कोई भी नहीं है अपना स्वरूप से नजदीक कोई भी नहीं होता अपने स्वरूप ना जानता है ज्ञान और अज्ञान का इतना है अज्ञान में दूर का है दृष्टि वाला होता है ज्ञानी शरीर दृष्टि वाला होता है और ये ज्ञानी होता है आत्म दृष्टि वाला होता है वो है नजदीक भी है ये कहा था पास से हो गया था ठीक से दक्षा बहि रीति व्याख्या में आदाय व्याचास बहिर्णी से व्याख्या व्याख्या के योग्य है बाहर माने कहाँ से बाहर प्रश्न होता है बाहर भीतर के भी लिए व्याख्या करना पड़ेगा कहाँ से बाहर कहाँ से भीतर वही व्याख्या एम व्याख्या के योग्य है ये बहिर् शब्द उसी को लेकर के व्याख्या करते हैं क्या कहा बहिर्कार त्वक तो पर्यंतम देहम आत्मत्विद्याल्पित अपेक्ष देहम तमेव अवधि में कृत्व कहते हैं और ये शरीर कहाँ तक आ, शरीर का अंतिम में त्वेन्द्रिय है चमड़ी है बाहर इसको देह कहा जाएगा यहाँ तक देह कहा जाएगा किसको देह को ही आत्म रूप से कल्पना कर रहा आज्ञानी आत्मा मानता है मैं हूं करके मैं मनुष्य हूं इत्यादि बोल रहा है आत्मा रूप से अविद्या के द्वारा कल्पित है अज्ञान के द्वारा कल्पित इसके कल्पित शरीर को लेकर के बाहर कहा गया उसे तो बाहर मानी विषय होते वहां एक कहा तम एवं अविधि कृतवा बहि रुचि कहा इस शरीर को ही अवधि बना करके बाहर कहा जाता है कहाते हैं भूतेभ्यो बहिर् बाह्य विषय आदि आत्मा का भूतेभ्य भूत मान शरीर तो इससे बाहर क्या है बाह्य विषय आदि आत्मा का बाहर के जो विषय शब्द स्पर्श रूप विषय है ना यही है वहां भी वही तत्व है आत्मा तत्व ही है कथम अनात्म एव एवं ये विषय तो अनात्म पदार्थ कैसे आत्मा हो गया कैसे बोलते हैं आत्मा प्रश्न उठता हा कल्पनाया कहते है, कल्पना से आत्मा आत्ममान आए उसने शरीर को आत्मवान बैठा है अज्ञानी कल्पना है वास्तव में तो आत्मा है ही नहीं क्या है शरीर आत्मा नहीं है शरीर ही नहीं वास्तव में इसलिए आत्मा न अविद्या कल्पितम अपेक्षा करता है आत्म रूप से अविद्या के द्वारा कल्पित है शरीर में आत्मबुद्धि यही है अंत शब्दार्थ महा फिर भीतर कहा बहिर्ंतस् भूताना भीतर भी वही कहा तो अंत शब्द का अर्थ करता भीतर जो कहा उसका अर्थ करते हैं तथा इत्यादि भाष्य भाई तथा प्रत्येक आत्मा ने अपेक्षा भी सबसे भीतर जीवात्मा है यहां प्रत्येक आत्मा मैंने जीवात्मा उसकी अपेक्षा करके देह में अवधि शरीर को ही अवधि बना बनाकर अंत उच्च मारे शरीर से भीतर माने अंतरात्मा तक को भीतर कहा गया वहां भी वही तत्व है तच गया वही गया तत्व है टीका में कहते हैं भूताराम मैंने चराचराम चरा अंतर माना मध्य प्रत्येक भूतम कहते हैं यही कहना है भूताराम चरा चराम दो प्रकार के भूत हैं एक चलने वाले न चलने वाले मैंने थावर जंगल जो बोलते हैं दो प्रकार के भूत अंतर मान मध्य दोनों भूतों के बीच में कहना चाहते हैं मध्य प्रत्येक भूतम यही कहना चाहते है उसको आत्मभूत है सभी भूतों में वही है सबका स्वरूप वही होता है यही कहा दीव्य पाद उतारी ब्याच दीवते पाद अचरम चरम बचाई यही है उसकी व्याख्या करते हैं बहिर् इत्यादि चौधरी बहिर अंत से उते जब बाहर और भीतर बोल दिया तो मध्य अभावे प्राप्त है बीच में कोई ग्यय पदार्थ नहीं होगा बीच में मध्य में मान शरीर में नहीं होगा मध्य में शरीर है शरीर को बना करके बाहर भीतर कहा गया बाहर भी वही है भीतर भी वही है तो शरीर में नहीं सिद्ध होता है बहिर्ंतः से उगते मध्य अभाव प्राप्त है मध्य माना शरीर है बीच जिसमें अभाव की प्राप्ति हो गई वो क्या यहां नहीं है शरीर तो इरम उच्चते, इस, इस शब्द से कहा जाता है अचरम चरमेगा शरीर दो प्रकार के शरीर है अचर और चर वो भी वही है यह चराचरम जो चराचर संसार है शरीर दो प्रकार के शरीर देह देहाभास देह तो नहीं देह का आभाष है केवल कल्पना है देहाभास देह देह आवा, आवास अभी तदेव ज्ञा ज्ञ ही है ज्ञाय से अतिरिक्त कुछ भी नहीं है एक ही तत्व ज्ञाय तत्व जो ग्यय में कहा था जो अनादिपत परम ब्रमा का वही एक ही है सब उसमें सारी कल्पना है बाहर के पदार्थ भीतर के पदार्थ शरीर सब कल्पित है यथा रज्जु सर्पावास करते जैसे रज्जु में सर्प का आवास हो जाता है सर्प नहीं होता रज्जु ही है वो इस प्रकार वो ग्याय पदार्थ ही है किंतु शरीर आदि से कल्पना हो रही है बाहर भीतर करके कल्पना हो रही है ऐसा रज्जु आवास वाला जैसे रज्जू सर्पावास रज्जु में जैसे सर्प का आवास होता है ना सर्प तो होता नहीं ठीक है ये पदार्थ विषय कोई भी नहीं है न बाहर विषय है न शरीर है न शरीर के भीतर के पदार्थ है जीवत भी नहीं उस काल में परमात्मा ही होता एक ही है वो ग्याय पदार्थ का स्वरूप ऐसा है और जानने की दृष्टि चाहिए बात इतनी है ठीक है भूतात्मकम नाना विदात्मना भाषा तद विजय ज्ञातर्भूतम तत्व तत्व इत्य है जो मध्य में बाहर और भीतर के बीच में भीतर बने शरीर के भीतर है बाहर बने शरीर से बाहर मध्य हो गया शरीर एन मध्य भूतात्मकम जो भूत रूप है शरीर रूप है नाना विध तो देहात्मना पा भाष मानव नाना प्रकार के चौरासी लाख रूप से शरीर भास रहा है शरीर नहीं कि भासता है जैसे रज्जु में सर्प भासता है होता नहीं है नाना विध तो देहात् नाना प्रकार के जो शरीर रूप से जो भाष भास रहा शरीर तदपि गय अंतर्भूत वो शरीर भी गय के अंतर्भूत ही है ग्य से बाहर नहीं होगी जो गेह पदार्थ हमारा है जो द्वादश श्लोक में कहा गया ग्य है उसी का अंतर्भूत है कहा अंतर्भूतम तत्वम सत्य अंतर्भूत है तत्वम सत्यो इनका स्वरूप है वही सत है ये सब के सब असत है अतिथ्या है इसके जो स्वरूपों का जहाँ कल्पना हो रही है हो रहे उस जय में वही एक सत है स्वरूप तत्व सत तत्व ने इनका स्वरूप क्या जय गठ का स्वरूप बिट्टी ही है तो इनका स्वरूप जय है कोई सत है कहा कथम तो चरा चरामो भूत जाते ज्ञा इस चराचर जगत दो प्रकार के जगत है शरीर वर्ग है कैसे ग्यय होगा ये आत्मा परमात्मा कैसे सिद्ध हो सकता है ये प्रश्न उठा तो तथ्राह उसका तुरंत तो यथा इत्यादि कहा था यथा रज्जु सर्पाभास है जैसे रज्जु में सर्प का आवास होता है उसी प्रकार वो ज्ञाय पदार्थ में क्या यह सारे कैसा है कल्पना है जैसे रज्जु में सर्प नहीं कल्पना है सर्प की ठीक इस प्रकार उसी ज्ञा पदार्थ में सारी की कल्पना सारा कल्पना किया जा रहा है अज्ञानी कल्पना करता है देहादि रूप से मानता है ठीक अधिष्ठान रज्वा उसी की व्याख्या है रज्वा रज्जु सर्पा भाषा की व्याख्या है अधिष्ठान रज्व सर्प की कल्पना में अधिष्ठान क्या है रज्जु है अधिष्ठान रूप जो रज्जु है उसमें कल्पित सर्पाधिर अंतर्भागवत जो कल्पित सर्प का अंतर्भूत सर्प का है रज्जु में अंतर्भाव हो जाता है रज्जु से अतिरिक्त हाई नहीं सिद्ध हो जाता है ज्ञान काल में ठीक इस प्रकार देहाभाष से अब जो देहरूपी आभाष है कल्पना है ये भी अंतर्भा ज्ञाय के अंतर्भूत है ये भी जैसे रज्जु में कल्पित सत्व में रज्जु के ही अंतर्भूत हो जाता है ज्ञान काल में रज्जु से अतिरिक्त सिद्ध होता ही नहीं वो ठीक इस प्रकार उस ज्ञाय पर अतिरिक्त सिद्ध नहीं होता शरीर आदि स्वरूप खो जाता है इसका ज्ञान काल में अज्ञान से उत्पन्न स्वरूप है ये अज्ञानकालीन स्वरूप है लगा ज्ञानतर भावात न असत मध्य बीच में असत है नहीं कह सकते हैं माने बाहर का पदार्थ भीतर बीच में नहीं है नहीं कह सकते बीच में भी ब्रह्म ही है बाहर माने सारे संसार आ जाएंगे रूपाधि संसार भीतर माने शरीर से भीतर जीवात्मा तक ये भी ब्रह्म से अतिरिक्त नहीं और बीच हो गया शरीर ये भी ब्रह्म से अतिरिक्त नहीं होता है असत्व मध्य ग्ञ से संक्यम बीच में ज्ञाय के असत्व की शंका नहीं करनी चाहिए मानी मध्य मान्य शरीर तो ग्यय नहीं है बाहर के पूरा ज्ञा है भीतर भी गये तो शरीर नहीं ज्ञाय नहीं ऐसे नहीं नहीं शंका नहीं करनी चाहिए सर्वात्मक चेत गेयम सर्व किमित न गृहता इतिशत है पूर्वादिश् करेगा महाराज यदि सर्वरूप है ज्ञा पदार्थ उससे अतिरिक्त कुछ भी नहीं है तो सबके द्वारा फिर क्यों जाना नहीं जाता यही है तत्व करके क्यों नहीं जानते सब लोग ये प्रश्न उठता है सर्वात्मकम चेत गेत मानी यदि जो ज्ञेय पदार्थ है जो गये तत्प्रम स्वामी के द्वारा कहा गया ग्य पदार्थ है जिसकी चर्चा चल रही है जो ज्ञेय की मानी बारहवें श्लोक से लेकर के अभी ज्ञेय के ज्ञेय पदार्थ की चर्चा हो रही है मान उपाधि रूप से सभी यही है कह रहे हैं अभी सर्वात्मक चेज ज्ञेम यदि सर्व ज्ञ पदार्थ यदि ऐसा है तो सर्वेदि किमित न किम गृह्यत फिर सबके द्वारा ज्ञानी अज्ञानी सबके द्वारा ये इदम करके क्यों ज्ञान नहीं होता ये ये क्या है करके ज्ञान क्यों नहीं होता क्यों ग्रहणदराय ये संग यही शंका कर्ता है कहा यदि इत्यादि कहा भाष्य में क्या था शंका यदि अचरम चरमेव च व्यवहार विषम सर्व ज्ञे यदि चर और अचर जितने व्यवहार के विषय हैं परमार्थ विषय है ही नहीं व्यवहार काल में है ये जगत है ही नहीं कोई न शरीर है परमार्थ है ना बाहर के विषय है ना अंतर भीतर के विषय हैं है ये व्यवहारिक पदार्थ है सब ये यदि चरम अचरम चरम व्यवहार विषय में जो अचर हो चाहे चर हो थावर जंगम दोनों व्यवहार के विषय है सर्वम ज्ञ सबके सब यदि ग्यय ही है ज्ञ से अतिरिक्त नहीं है तो कि मर्थम इदम इति ये सर्वे फिर किसलिए ग्रहण नहीं होता सबके द्वारा इदम इति यही, यही, यही है इस प्रकार क्यों सबके द्वारा गृहित नहीं होता वो ग्रहण क्यों नहीं हो सबको यह प्रश्न उठता है इसका उत्तर आगे देने वाले हैं इदम इति दिया है इदम इति इस प्रकार ये इस यह है इस प्रकार ऐसे क्यों नहीं दिया जाता सबके द्वारा यदि बाहर भीतर सब वही है यही है तो यहाँ ग्राह्यत्व योग्यत्वा भावुक्ति इदम यति में क्या है ग्राह्यत्व का योग्यता का अभाव क्यों हो रहा है यदि सब के सब वही ज्ञा है तो ग्राह्य होना चाहिए ज्ञान का विषय होना चाहिए सबका यही है क्या समझना चाहिए क्यों नहीं समझ जाता ग्राह्यत्व का अभाव क्यों हो रहा है यहाँ इत्या के उत्तर में कहते हैं न इतिहा है, भावा तो न इतिहास कहा उच्चते कहते अरे बाबा सूक्ष्म है वो ग्राह्यत्व का योग्य नहीं है सबके द्वारा ग्रहित नहीं होता यह सिद्धांत उत्तर हैं इदम यदि ग्राह्यत्व तो, योग्यत्वभा तो ग्राह्यत्व तो का योग्यता नहीं वहां ग्रहण करने की योग्यता चाहिए योग्यता नहीं उसके विषय में यही कारण उच्चते से ही कहा उच्चते करते सत्यम सर्वाभाषम सभी आभास है कल्पना है उसी ज्ञेय में ठीक है तत्मने गेयम सर्वाभास जैसे रज्जु ही सर्प का आवास का अधिष्ठान है इस प्रकार पदार्थ सर्वाभाष है सभी आवास उसी में है तथापि फिर भी देवमत सूक्ष्म फिर भी आकाश के समान सूक्ष्म जैसे आकाश सूक्ष्म माना जाता है अति सूक्ष्म इस प्रकार सूक्ष्म है अतः सूक्ष्म पदार्थ जो है सूक्ष्म होने के कारण स्वयं रूपेण तज्मा भी जो श्रोता जो ज्ञात समझने वाला के स्वरूप हो अपने स्वरूप से ज्ञाय कैसा है स्वरूपेण तज गेयम अपनी स्वरूपता अपने रूप है वो अपना स्वरूप ही है होने पर भी नहीं सौंपाता सुख होने के कारण मान ज्ञाता से भिन्न है नहीं ज्ञान पदार्थ वही है वो स्वरूप तो स्वयं है वो होने पर भी नहीं सौंपता सुख होने के कारण क्यों अज्ञानी की दृष्टि थूल दृष्टि होती है थूल पदार्थों का ग्रहण कर सकती है सूक्ष्म का ग्रहण नहीं कर सकती तज गेयम अपनी वो ज्ञान पदार्थ भी ऐसे ही है सूक्ष्म के कारण अभिज्ञम अभिदुषाम कहा इसलिए अज्ञानियों के लिए अभिदुष अभिदुषाम अभिज्ञम ज्ञान का विषय नहीं बन पाता ठीक कहा था ठीक हम कहते हैं सूक्ष्मत्व मैंने अतींद्रिय तो सूक्ष्म क्यों कहा इंद्रिय का भी इंद्रियजन्य ज्ञान नहीं है अज्ञानी की दृष्टि इन इंद्रियजन्य विषयों को ग्रहण करती है रूप है रस इत्यादि ग्रहण करने वाली होती है विषय ग्रहण करने वाली होती है सूक्ष्म क्या है उसके हमें कहते हैं अतींद्रिय और कारण क्या है इंद्रियों का विषय नहीं हो और अज्ञानी जो होते इंद्रियों के विषय के जानने के साथ उनका सक्षमता होती है क्षमता होती है तत्व अभिज्ञ कुत तज्ञानात मुक्ति तथा प्रश्न उठता है फिर यदि अभिज्ञ है जाना नहीं जा सकता सूक्ष्म होने के बाद फिर उसके ज्ञान से मुक्ति कैसी होगी यह प्रश्न उठेगा जा अभिज्ञा जाना नहीं जा सकता फिर उसके ज्ञान से जानकारी से मुक्ति कैसे होगी प्रश्न उठा, उठा। उसके उत्तर में कहते हैं अविधशाम बोल दिया अज्ञानी के लिए अरे ज्ञान के लिए नहीं है अज्ञानी के लिए ऐसी स्थिति है अभिज्ञ होता है अज्ञान के लिए ये कहा अभिधशाम कहा था विशेषण फलवा अभिज्ञा किसके लिए अज्ञानी के लिए अविधशाम बोला विशेषण लगा दिया और ज्ञानी के लिए नहीं कहना है उसके ज्ञान होगा उसको तो सूक्ष्म के ग्रहण करने की शक्ति है उसकी दृष्टि में ऐसी पैनी की उपासना आदि के द्वारा उसकी दृष्टि इतनी तीक्षा करके रखा हुआ है ये दृष्टि नहीं भी दृष्टि मुंडकमाता है मुंडक में आता है ननुर्गृहतनिषद तो तो महा महास्त्र सरमुपाशाशिता सन्दीत आयाम तद्म तद, आयाम तद्भावते आया नैतसा लक्ष्यम तदैवाक्षर सौम्य बिदि है उपनिषद में आया हुआ एक महान अस्त्र है कहते हैं शस्त्र और अस्त्र दो होते हैं शस्त्र माने होता है हाथ में लेकर लड़ाई करते हैं जब तलवार आदि को शस्त्र कहते हैं अस्त्र माने फेंका जाता है शत्रु को मारने के बाण आदि शस्त्र और अस्त्र में एक महान अस्त्र है कहते हैं शस्त्रों ने अस्त्र धनुर्गत ऐसा धनुष लेना चाहिए उसके द्वारा वो लक्ष्य वेद करना है ओम ब्रह्माष्टी लक्ष्य वेद करने के लिए धनुष चाहिए और उपनिषद महाअस्त्र कहा उपनिषद में आया हुआ धनुष अन्यत्र का धनुष नहीं बांस वाली नहीं और उपनिषद महास्त्र महान अस्त्र है और बाण कैसा होगा शरम सर सर जो बाण उपासन तो उपासना के द्वारा तीक्ष्ण किया हुआ बाण होना चाहिए मतलब जीवात्मा को ऐसा बनाना चाहिए उपासना कर करके इतना शुद्ध बनाया हुआ होना चाहिए उस धनुष के ऊपर उस बाण को रखना चाहिए उपनिषद में आया हुआ एक धनुष है उस धनुष के ऊपर बाण को बाबा ने जीवात्मा है वो औनिष्वरण महाश्रम धनुर्ष औम महाश्रम सर्विपास था उपासना के द्वारा तीक्षण किया वो सर्वे बाण जीवात्मा उसको उसमें चढ़ाना चाहिए धनुष में और आया आया में तद्भावगत नहीं चाह खींचना है उसको धनुष को वो धनुष खींचते समय लक्ष्य से अतिरिक्त तो मन में कोई चिंता नहीं आना चाहिए तार भाव आना चाहिए लक्ष्य भाव आना चाहिए फिर वहां लक्ष्य क्या होगा लक्ष्य में तदेवा क्षर ब्रह्मविद्य आ जाए लक्ष्य तो परमात्मा ही है वहां परमात्मा को भेदन करना है ये जीवात्मा रूपे बाण को परमात्मा के बाण में मिला देना है हम ब्रह्माष्ट में पहुंचाना है ऐसा बताया होगा उप यही कह रहे हैं है ना सर्ववस्तु सर्ववस्तुआत्मना भाषा तद तो, अयोग्यम कथम सारे वस्तु रूप से प्रकाशित हो रहा है बाहर के वस्तु शरीर से बाहर शरीर के भीतर शरीर रूप तीन प्रकार के तो वस्तु है शरीर के बाहर शरीर के भीतर और शरीर सर्ववस्तु रूप रूपेड़ है वो आत्मा सर्ववस्तु रूप से भाषा जब भाष रहा है वो उग्याय पदार्थ तद अयोग्यव कथम फिर उसके जाने में अयोग्यता कैसे शंकर कर कहते हैं सत्यम करके सिद्धांत कहा सत्यम सर्वाभाषम ये कहा था सबको सब सब रूप से वही प्रकाशित हो रहा है फिर भी तथा तत्व ने ज्ञेय तथापि विभवत सूक्ष्म कहा इसे कहा आकाशीम सूक्ष्म है अतः इसी हेतु से सूक्ष्म होने से सूक्ष्म स्वर्ण रूपेण तज्ञेयम अभी वो ज्ञय है अपने स्वरूप तो ज्ञ है वो तज ज्ञी अभिज्ञ में अविश्वाम कहता, था अज्ञानियों के लिए अभिज्ञ हो जाता है कहा था सूक्ष्म तो भी किम से कहा गया पदार्थ फिर क्या हुआ सबके विषय क्यों नहीं बनता वो सूक्ष्म होने पर प्रश्न उठा तो उत्तर दिया अतः सबसे कहा था अतः सूक्ष्मत्वा सूक्ष्म होने से स्वर्ण रूपे न तज्ञ अपने रूप से वो ज्ञाय है जो जानना चाहता है ज्ञान को उसका स्वरूप ही हो। वो होने पर भी अज्ञानियों के लिए होता है कहा सूक्ष्मत्व मैंने अत्य्रित्व में कहा था सूक्ष्म मैंने क्या अतियो के विषय होता तो अज्ञानी समझता एक घटे पटे आदि समझता तस्से अभिज्ञायित्व कुत तज्ञात मुक्ति प्रश्न होता वो जो अभिज्ञ हो गया वो ज्ञाय पदार्थ था। फिर उसके ज्ञान से कैसे मुक्ति कहा अभित शाम को अज्ञानी के लिए अभिज्ञा होता किसको अज्ञानी को विशेषण फल महादशाम और अभित दो विशेषण लगा हुआ है एक के लिए अभिज्ञा है किसको अज्ञानी अविदुषाम कहा और विदुषाम तो करके बोलते हैं विशेषण लगे चढ़ाए हुआ है जाने न जाने विश्लेषण क्या ज्ञान यादुषाम तू इत्यादि कहा था विदुषाम तो विद्वानों की दृष्टि आत्मा ही सर्वेशा मानता है यह आत्मा ही तो सब कुछ आत्मा ही है चाहे बाहर के पदार्थ हो चाहे भीतर हो चाहे मध्य शरीर हो आत्मा ही आत्मा से अतिरिक्त रहिए ऐसा समझता है ज्ञान कल्पित में दृष्टि होती नहीं उनकी उनकी अधिष्ठान में दृष्टि होती है ज्ञानी होगी अज्ञानी की दृष्टि कल्पित में होती है इतनी बात है आत्मा ही सर्वम ऐसा आया है ब्रह्म भेदम सर्वम आए ये सब कुछ ब्रह्म ही तो है ये सब कुछ आत्मा ही तो है मानी सब कुछ बने कौन ये बाहर भीतर और बीच कहा हुआ तीन प्रकार के जो पदार्थ है पूरे संसार वही है ये दृष्टि होती है ज्ञानी इत्यादि प्रमाण ये प्रमाण परिषद है छात्रों के परिषद वृद्धा के परिषद है ऐसा भी प्रमाण है प्रमाण के दृष्ट है नित्यम विज्ञातम ज्ञानियों को तो नित्य विज्ञात है तो, तो एक ही दृष्टि आत्म ही व इधम सर्वम ब्रह्म सर्वम ऐसा ज्ञान होता नित्य विज्ञात है अभिज्ञात था या दूरस्तम फिर दूर दूरस्तम चांदी के चतर्थ बोला हुआ है अज्ञान के कारण से दूर होता है अज्ञानियों के दूर है आत्मा क्यों अज्ञान है अभिज्ञात विज्ञात न होने के कारण से दूरस्तंभ दूर में स्थित होता है आत्मा तो पदार्थ वर्षक सहस्र क्विटिया भी अभिधिशाम का हजारों करोड़ों वर्षों के से भी प्राप्त नहीं होता इसलिए दूर होता अज्ञान के लिए आपका क्योंकि उनकी दृष्टि शरीर दृष्टि होती है उसके अधिष्ठान दृष्टि नहीं हो पाती अज्ञान सूक्ष्म है अभिदेश अप्राप्त कहा प्राप्त निर्दास करोड़ों वर्षों में प्राप्त अनुदान ज्ञानी के लिए दूरस्थक आ दूर में दूर स्थितम दूरस्तम दूर में स्थित है वो अज्ञानी बोलिए अंतिकेच बोले समीपे बोल रहा है तत् आत्मत्वाद विदांत तत तदरूप है ज्ञानी क्या अपने स्वरूप समझता है उसको क्या समझता है इसलिए अपने स्वरूप से दूर तो कोई होता नजदीक तो कोई होता नहीं ज्ञानी बोले नजदीक है अंतिकेचा कहा है ठीक है मैं कहते तेसाम आत्मत्वे ने ज्ञातम से तेसाने विदुषाम जो ज्ञानी के लिए आत्मरूप रूप से यदि जानते हैं यदि हो तो कथम दूरस्तो तो फिर दूर कैसे होगा जो ज्ञानी समझ रहा है आत्म से तो फिर दूर कैसे होगा वो दूरस्थ कैसे बोलेगा आत्मा को प्रश्न उठा कहा अभिज्ञा तो तैयार अज्ञानी समझते नहीं ना तो समझते नहीं इसलिए दूर होता है दूरस्थो भी न दूरअस्तो हृदय स्थित यो यश्य हृदय नास्ती समय पस्ता दू ऐसा बोला है इस प्रति व्यक्ति दूर होने पर भी वो व्यक्ति दूर नहीं होता जो जिसके हृदय में मन में बैठा हो चिंतन उसी का चलता रहेगा उसी को भीतर से देखता रहेगा दूर रास्त भी न दूर रास्ता दूर में होने पर भी दूर नहीं हो यो यश्य हृदय स्थित हृदय मनुष्य जो जिसके मन में बैठा हो वो वस्तु तो तो दूर होने पर भी दूर नहीं माना जाता यो यश्य हृदय नास्ती जो वस्तु जिसके मन में नहीं है समीप अस्थों भी, भी दूर होता था। थी थी है नजदीकों पर भी दूर होता है पदार्थ स्थिति है अज्ञानी समझता नहीं इसलिए आत्मा को दूर समझता है थोल दृष्टि वाला होता है अज्ञानी अपना स्वरूप स्वरूपेण मानता है उसको इसलिए समीप है अज्ञानी के लिए कहा टीका में कहते हैं कथम होता है, है तो? तो दूर यदि है तो फिर प्रत्येक तो अंतरात्म रूप से कैसे समझेगा वो दूर है तो प्रश्न उठा तो उत्तर देते अंतिकेयता तद कहा तद ग्यय अंतिकेच वो ज्ञ पदार्थ जिसका निर्माण हो रहा है वो समीप में भी है ज्ञानियों के लिए समीप में है अज्ञान योग दूर है क्योंकि दृष्टि के कारण मान्यता के ऊपर है ठीक हमें कहते हैं विद्युत अविद्युत भेदापेक्षाया दूरा सुदूरी तद अंतिकेच कहा ज्ञानी और अज्ञानी दो की भेद हो गया ज्ञानी जानता है और जानता है जानने वाले के नजदीक है न जानने वाले को दूर है ये तो हुआ इन दोनों के भेद की अपेक्षा करके मुंडक में कहा था दूरा सुदूरे तद मुंडक मुंडकों परिषद में उसी के अनुवाद किया जाता है। यदि श्रुति ये श्रुति है श्रुति यही है बृहत् तदिव्य मचन मचन के रूपम सूक्ष्म तत्सूक्ष्मतरम विभा दूरा सुदूरी तदिहांत के पश्चात स्विव निहितम गुहा मुंडो को बिश्न है सबसे बड़ा है व्यापक है वो तदिव्य अचिंत रूपम वो दिव्य है और अचिंत्य रूप है प्रकाश रूप है अचिंत्य रूप है मन का विषय नहीं है चिंत होता है मन के विषय को चिंत बोले मन विषय नहीं बना सकता ऐसा है उसका स्वरूप बृहत् तदिव्य अचिंत रूपम सूक्ष्मात तत् सूक्ष्मतर सूक्ष्म भी अति सूक्ष्म है वो बृहद बोलने से बड़ा हो गया सबसे बड़ा व्यापक और सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है आप यह पदार्थ सूक्ष्मात तत् सूक्ष्म विभाती है भाजता है सूक्ष्म से भी सूक्ष्म भाजता है दूरात सुदूर है दूर से दूर भी है नजदीक से नजदीक भी है वो तध्यां कैसा है वहां दूर से दूर सुदूर अति दूर ज्ञानी की दृष्टि से ज्ञानी के दृष्टि से तद ही अंत के तद्ञ अंत कह संप्त है पश्यक्षतम जो उसको जानने वाले होते हैं जानते हैं ज्ञान रूपी चक्षुष देखते हैं उनके लिए यही बुद्धि रूपी गुहा में हो कोई दूर नहीं हो ब्रह्माकार वृत्ति यही होती है बुद्धिपी गुहा में यही व पश्यक्षु जो जानने वाले होते उनमें तो यही व यही है कहा निहितम गुहायाम इसी गुहा में बुद्धि रूपी गुहा में निहित स्थापित है ऐसा मुंडक में कहा उसी का ही अनुवाद है कहते हैं दूरस्तम चांति के चतर्थ बोला हुआ है उसी का अनुवाद किया गया है कहते हैं तद अर्थ वो श्रुति का जो अर्थ है वह श्रुति में दूरा सुदुरे बोला हुआ था उसी का अर्थ अत्र प्रसंगाद प्रसंगात अनुदित प्रसंग से उसका अनुवाद कर दिया अनुदित अनुवाद कर दिया गया यही होता है अस्तित्व तुंत्र वो ज्ञाय पदार्थ है नहीं है नहीं है देखने की शक्ति नहीं है बात यह ना अज्ञान देख नहीं पाता जान नहीं सकता है पंचायत में कहेंगे बिमुड़ा नान पश्चिंती पश्चंती ज्ञान चक्षुस जो अंधे लोग हैं एक बात है, अज्ञान आवृत अज्ञान रूप है अज्ञान के द्वारा जिसकी आठ आवृत हो गई है वो देख नहीं सकते जान नहीं सकते पश्चन्ती ज्ञान चक्षुस जो ज्ञान चक्षु वाले होंगे चर्म चक्षु का विषय नहीं हो ये तो विषय देखने के लिए है ज्ञान चक्षु वाले उसको देखते हैं जानते हैं ये कहा था अस्तित्व से अस्तित्व तो हेतु जो ज्ञान पदार्थ ज्ञाय शब्द से द्वादश श्लोक में कहा हुआ है ज्ञा है वही समझना ज्ञान का अर्थ है यहाँ आत्मा के विषय में अनादि परम ब्रह्म न सप्त ना सभी चत करके कहा हुआ है वही ज्ञान है यहाँ ज्ञाय से अस्तित्व तो अंदर वहा अन्य हेतु भी है अन्य भी कारण है उसके अस्तित्व में कहा किंचक्र के वासी में कहा था श्लोक है जेय अव भूतभर्तृचतजे भूतेषु अ सारे प्राणी जितने भी है भूत जितने शरीर हैं सभी में एक ही है अविभक्त रूप से वह आत्मा तत्व वो जो तत्व है यह तत्व हमारा जो जानना है जिसको जानने से मुख्य है वो तत्व सभी में एक ही है वो सारे प्राणी में एक है जैसे जितने भी पात्र में जल भरते तो चंद्रमा एक ही चंद्रमा होता है दो चार चंद्रमा नहीं होते कल्पना से भेद दिखता है वास्तव में एक ही चंद्रमा गगनस्थ चंद्रमा यह सारा जितने पात्र में जल भर दिया उतने में चंद्र दिख रहा है वास्तव में चंद्र भेद है ही नहीं वो पात्र भेद है जल भेद के कारण भिन्न लग रहा है यहां भी शरीर भेद के कारण भिन्न जैसा हो रहा है वास्तव में एक ही है ही कहते भूतेशु चराचर प्राणीशु चराचर प्राणी में चरा चर अभिभक्तम अभिभक्त है वो क्या पदार्थ तज कह अभिभक्त अभिभक्तम विभक्त नहीं है उसका विभाग नहीं है विभक्तम इवत स्थितम उपाधि के कारण विभक्त जैसा होगी है वो अलग अलग है जैसा ये आत्मा अलग हुआ आत्मा अलग जैसा है आत्मा भेद नहीं भेद कहा शरीर में भेद है उपाधि भेद के कारण विभक्त जैसा लगता है विभक्तम इवचास्तित्व विभक्ता जैसा होकर बैठा हुआ है किंतु स्वरूप क्या है अविभक्तम सभी शरीर मात्रा में एक ही है तत्व अविभक्तम तो भूत हैसु भूत हैसु अविभक्तम है वो एक ही है किंतु विभक्तम विभता उपादि के कारण शरीर रूपी उपाधि भिन्न भिन्न होने से विभक्ता भिन्न भिन्न जैसा होकर भाष रहा है ऐसे थी थी थी थी और सृष्टि लयकर्ता भी वही कहते हैं भूतभर त्रिति विष्णु प्रभिष्णु सर प्रभ विष्णु से लेना उत्पत्ति सारी की उत्पत्ति के कारण भी वही है और भूतभर त्रिवण भूत के भर त्रिवर्ण भरता डुभरिया पोषण पोषण पालन करता और ग्रष खाने वाला ग्रसातन धातु है प्रलय काल में सबको नाश करते हैं ज्ञान काल में नाश हो जाते हैं सब कोई वही ग्रह लेता आत्मा ही कहता है सबको कि तो ज्ञान काल में आत्मा में समाप्त होना इन्होंने ग्रश्य सुने भी हैं ग्रसन करने का स्वभाव खाने का स्वभाव वाला और उत्पत्ति के कारण वही है स्थिति कारण वही है लय कारण वही है ये कहना है भूत अभर प्रता भूत आना भर्त भूत भर्त कहा भूतों के भरण पोषण करने वाला भी वही है माने स्थिति काल में और तज गें, वो ज्ञान पदार्थ भूतभर्त्री है वह ज्ञान के पदार्थ ग्रश्यष्ठ हमारे समाप्त करने वाले हैं प्रलय करने वाले भी वही है ज्ञान काल में भूत सारे प्रलय हो जाते हैं एक अभिवादी श्रुति के माध्यम उसे जानेगा सब प्रलय हो जाने कोई बचेंगे नहीं आत्यंतिक प्रलय और प्रवेश उत्पत्ति करता भी है जैसे रज्जु में सर्प की उत्पत्ति अज्ञान काल में माने ईश्वर विशिष्ट होकर के तीनों काम करता है माया विशिष्ट होकर के जगत की उत्पत्ति स्थिति लय करने वाले भी वही है वही ज्ञान पदार्थ ऐसा है माने माया शक्ति से युक्त होकर अपने आप तो नहीं है ईश्वर रूप से काम करता है कहा हुआ है भाषण में कहते हैं अविभक्तम सब माना प्रतिदेह हम कहा प्रतिदेहेश प्रत्येक शरीरों में अर्थ करना है जितने भी शरीर हैं चौरासी लाख होनी में जितने भी शरीर पाए जाते हैं सबके सब में अविवक्त एक ही है वो आत्मा तो, तो आत्मा में भेद नहीं है वो ग्याय पदार्थ में भेद नहीं है किन्तु शरीर के भेद के कारण भिन्न जैसा लगता है ये आत्मा भिन्न वो आत्मा भिन्न जैसा लगता है अविवक्तम जब प्रतिदेहम देहम देहम, दे, देहम देहम प्रति प्रति, प्रति शरीर में यह व्योमवत जैसे आकाश एक ही होता है जितने उपाधियां बनेंगे ना मठ बना घट बना सुई बना इत्यादि वनों से सूच्याकाश मठाकाश छोटे बड़े पने में भाष रहे कौन आकाश किसके कारण उपाधि के कारण वास्तव में एक ही आकाश मठाकाश घटाकाश में उपाधि के कारण भेद दिख रहा है वास्तव तो में भेद नहीं है आकाश तो एक है ठीक इसी प्रकार व्यवमत्त बोलती है दृष्टांत दिया जैसे आकाश है एक ही होता है उपाधि के कारण से भिन्न जैसा लगता है भिन्न भिन्न जैसा लगता है उसी प्रकार यहां भी वो गेय पदार्थ एक ही है सारे चराचर जगत में एक ही है उपाधि तत्त्व शरीर होने के कारण से तत्त्व शरीर में भासता है इसलिए भिन्न जैसा लगता है ठीक है। अब अविभक्त प्रति हम प्रत्येक शरीरों में अविभक्ता है विभक्तन ने एक ही है वो गाय वैव जैसे आकाश एक ही होता है औपाधिक अवस्था में भिन्न जैसा लगता है भिन्न तो होता नहीं तद एकम विमोद एकम एकम जो ज्ञे तद्वन ज्ञेय एकम एक ही ज्ञाय है सारे भूतेषु सर्व प्राणीशु कहा अविभक्तम तो भूतेश सारे प्राणी मात्र वे एक ही तत्व है वो भिन्न नहीं है आत्मभेद नहीं होता एक कहा विभक्तम विभतः स्थितम है तो अविभक्त है विभाजित नहीं है भिन्न भिन्न एक ही है फिर विभक्त जैसा होकर के बैठा हुआ है काल में विभक्त जैसा लग रहा है उपाधि के कारण उपाधि अनेक होने के कारण अनेकत्व तो दिख रहा है वास्तव में अनेक नहीं है वो एक है वो अनेकता अनेकता उपाधि में है उसको एक ही देखना हो तो उपाधि समाप्त करो बुद्धि से उपाधि तोड़ डालो एक ही दिखेगा सारे शरीर में एक ही है विभक्तम इवचस्तम का विभक्त जैसा होकर खित है बैठा है वक्त इसी शरीर में का विभाव्य मानव क्यों कह रहे शरीर में भी इसकी उपलब्धि होती है अन्यत्र उपलब्धि यदि व्यापक है तत्व तो। यही पर उपलब्धि होगी माने वृत्ति तो यही बनना है ना ब्रह्म वृत्ति यही बननी है देश विभाव्य मानवाद इसी शरीर में भी प्रकाशित होता है वो जाना जाता है ऐसा होने से कहा विभक्त जैसे होके भाषा है कहा भूतभर्त सारे भूतों की भर्तृ माने पोषण करता स्थितिकाल में माने अभी कल्पित अवस्था में भूत की कल्पना हो गई तो उसी वही रक्षा करता है कहा रक्षक भी वही भूतानी विभर्ति यदि भूतभर्तृ कहा भूतों की रक्षा करता है शरीर आदि की रक्षा करता है इसलिए काल में तजगम कहा उसको क्या कोई भूतभर्तृ कहा तज भूत भर्त कहा थिति जब जगत कल्पना के जो स्थिति काल होती ना कुछ काल को वही रक्षा करता है रज्जु ही रक्षा करती है काल कल्पित सर्प की यदि रज्जु न हो तो कहा वो सर्प रहेगा ही नहीं वही रक्षा करते काल और उत्पत्ति भी रज्जु से होना है कहां से होना सर्प और नाश भी कहां होना है रज्जु में होना अन्य कहां है उसका ग्रशिष वाला हो जाएगा नाश वाला प्रवेश वाला जाएगा उत्पत्ति वाला तो भूत भर्ती कहां था प्रलय काले ग्रषणों का तय जब ज्ञान काल में इसका कल्पित पदार्थों का प्रलय हो जाता है ज्ञानकाल में जानने पर समाप्त है न जानने पर ही इसका स्वरूप है यह संसार का स्वरूप जब तक हम नहीं समझते हैं तब तक है जब समझते हैं तो कुछ बचता ही नहीं कल्पना वाले पदार्थ ऐसे होते हैं जैसे रज्जु में सर्प के कल्पना जब तक हम रज्जु को नहीं जानते हैं तब तक जीवित हैं है सर्व जब रज्जु का ज्ञान होगा सर्व कहाँ गए पता ही नहीं था ही नहीं कहा जाना उसने वास्तविकता तो आया ही नहीं था जाना कहां है मिथ्या भाष रहा था देख रहा था ऐसे ये शरीर आदि भी ऐसे प्रतीत होंगे ज्ञानी की दृष्टि प्रलय काल ग्रशिष्ठों का प्रलय काल में ग्रशिष्ठ है ग्रस्वादन है धातु है ना खा, खाने वाला वही है प्रलय काल, काल का में ज्ञान काल अधिष्ठान का ज्ञान होगा आत्म वेदम सर्वेश ज्ञान होगा उस काल में सब समाप्त हो जाकर जल्द कल्पना समाप्ति होगी उसकी दृष्टि में वशिष्ठों ने ग्रषणशीलम कहा ग्रषण का स्वभाव बना हुआ है खाने का स्वभाव है उसका उत्पत्ति काल तो प्रभु विष्णु कहते वो होने वाला भी वही है तो भूत रूप से होने वाला भी वही है उत्पत्ति काल में भूतों के उत्पत्ति काल में प्रभु विष्णु होने वाला भी वही है प्रबन शीलम उत्पत्तिशील है जैसे कहते यथा रजु सर्पादि जैसे रज्जु है ना सर्प के तीनों वही रज्जु होती है उत्पत्ति स्थिति लय कारण रज्जु है रज्जु में सर्वोत्पन्न होता है कल्पना है तिथि भी जब तक रज्जु में वही है उसकी जब तक ज्ञान होगा उसकी तिथि है और ज्ञान काल में रज्जु ही खा जाती है और कहा जाना उसने ऐसा माना जाता है ठीक इस प्रकार यहां भी है और जगत की सत्ता है ही नहीं वास्तविक सिद्ध होता है काल्पनिक है मिथ्या है एक अनु है यथा रज्जु जैसे रज होता है ना तीनों स्थिति में सर्पादी के तीनों रज्ज होते हैं जैसे उत्पत्ति स्थितय के कारण तीनों है इसी प्रकार है वो गेय पदार्थ सारे संसार की उत्पत्ति स्थिति का कारण वही है कल्पना है ना कल्पना है वास्तविक नहीं है यही ठीक है तथी तद मानी गेयम जिस गेह की चर्चा हो रही है जाननी हो क्योंकि गेह कहते गेयम है ज्ञान बात इसे अच्छा यद सूत्र से यद करेंगे तो गेय बन जाता है जान योग्य ऐसा होता है वो तो गय कहा जाता है तद्धि तत्व गेयम वो जो गेय पदार्थ था जिसको गे शब्द कहा द्वाद श्लोक में कहा था वही चल रहा है। तद ही वही जो गेह है वह प्रतिदेहम नवोवत एकम सारे शरीर में आकाश के समान एक है जैसे सारे घड़ा आदि जितने बनते सब एक ही आकाश होता है आकाश वेद नहीं है और गठभेद से भिन्न जैसा लग रहा है ठीक इस प्रकार है नवोवत का आकाश के समान एकम गय पदार्थ एक ही है तदेदे माना भावार्थ उस गेय में भेद मान्य में प्रमाण नहीं मिलता कोई प्रमाण नहीं है भेद जैसा तो लग रहा है औपाधिक रूप से किंतु भेद मान्य में प्रमाण नहीं है एक ही है वो अविभक्तम से भूते शिशु कहा था माना भिन्नत्व था यह भिन्न होगा अनेक होंगे जो तो घट कैसा विनाशी तो होता है विनाशी होने लग जाएगा भिन्नवे चटवत अनात्मत्व आघात कहते हैं घट के समान अनात्मा हो जाएगा भिन्न हो तो प्रत्येक शरीर में भिन्न भिन्न हो जाएगा तो अनात्मा हो जाएगा जो अनेक होते हैं अनात्मा होते हैं जैसे घट अनात्मा है नाश हो जाता है उसका अनात्मा हो जाता है इस प्रकार ये भी अनात्मा होने लग जाएगा भिन्न मानेंगे तो अतो अद्वितीय इसलिए अद्वितीय है एक ही है वो अविभक्तम चूत ये सर्वत्र प्रत्येक गौतम सभी में रूप से वही है कल्पित पदार्थ का स्वरूप वही अधिष्ठानी होता है जब कल्पना है कल्पना का वही ज्ञेय पदार्थ हमारा जो आत्मा शब्द से कहा गया ज्ञाय है वही है तो उसी का स्वरूप जो कल्पित सब वस्तु का स्वरूप होता है जैसे रज्जु में सर्व के कल्पना कर उसी का स्वरूप क्या है रज्जु ही है रज्जु से अतिरिक्त है नहीं ठीक इस प्रकार प्रत्येक गौतम कहा मानी जो कल्पित वस्तु के स्वरूप है आत्मस्वरूप है ज्ञम प्रत्यकभ गेयम सर्वत्र नास्ती अति साहस वो ग्यय नहीं है कहना चारवाक आदि नहीं मानते वो है ही नहीं बोलते हैं नास्तिक बाद क्या मानता नहीं अति साहस मात्र है वो ग्यय न होता तो ये होता ही होता। तो नहीं न संसार कहाँ से सिद्ध होता रज्जु न होते तो सर्प की सिद्धि कहाँ से करते तुम शरीर की सिद्धि नहीं हो पाएगा यदि ग्यय पदार्थ न हो तो अधिष्ठानिक बिना काल्पनिक वस्तु जो होते हैं सिद्धि नहीं हो सकती तो प्रत्येक बुद्ध के नाश्ति ऐसे कहा आत्मा नहीं है बोलना अति साहस मात्र ये दुस्साहस ही है और कुछ नहीं है सिद्ध नहीं हो सकता प्रमाण से सिद्ध नहीं है अविभक्तम तो इत्यादि सोच कहा था अभिभक्तम तो भूतभक्तम विस्तृत इत्यादि कहा प्रथम तर देहा भेदी यदि एक ही है वो ज्ञान पदार्थ सभी भेती है फिर भेदबुद्धि क्यों होती सर आदि में ये भिन्न है वो भिन्न है वो में भी आत्मा भी भिन्न भिन्न भेद दिखता है ये बुद्धि क्यों, तो तो क्यों होती है यदि एक ही है तो भेद बुद्धि कैसे आती है ये प्रश्न है कथम तरी अभक्त यदि है विभक्त नहीं है एक ही है तो कथम तरी देहादे भेदी फिर देहादी में भेद बुद्धि क्यों होती है संजय कल्पना या, या उत्तर देते हैं अरे भाव कल्पना से भेद बुद्धि हो रही है वास्तविक तो एक ही है कल्पना है भेद बुद्धि भूतेशु इत्यादि का भूतेशु सर्व प्राणीशु कहा सभी प्राण में एक ही भक्त है वो किंतु विभक्तम अविभक्त होता हुआ विभक्त जैसा क्या दिख रहा है उपाधि के भेद से भिन्न भिन्न जैसा लग रहा है उसमें हेतु भिन्न भिन्न क्या देहेश् एवं विभाग शरीर में प्रकाशित होता है वो इसलिए आत्मभेद जैसा लगता है एक हो गया दूसरे को नहीं हो रहा है जान तो इसलिए भेद जैसा लगता, लगता है भिन्न जैसा लगता है कहा वास्तव में भेद नहीं कार्याण स्थिति ज्ञाय अस्थि जो कार्य पदार्थ जितने भी हैं शरीर आदि कार्य कोटि में आते हैं इनके स्थिति का कारण भी है वही है इसलिए क्या है वो ये वो पदार्थ मानना पड़ेगा उसको जो कार्य कहने के तो कहां अस्त्रित्व के रहेगा जो कार्य का जो आस्तित्व बना हुआ है वही ज्ञान पदार्थ वही है वो, वो, वो आपका में अस्त्रित्व है सारा ठीक है जो कल्पित पदार्थ अधिष्ठान में आश्रित होता है जैसे तो, तो, का भूत भर्तृत्व तेम विशेष होते हैं भूतों के भरण पोषण करने वाला वही गह है कार्यकाल में निमित्त या तेसा प्रलय प्रवेश तद अस्थित कर जग जगत मात्र जो भूत जितने भी भूत हैं भवनधित भूत हैं भूत मात्र के निमित्त कारण भी वही गए हैं उपादान कारण भी वही गए हैं वही बनाता है वही बनता है हाँ सदैव सौम्य तुमग्री आश्रित एक बाबाधि तुम अकेला दिखाते स्तुति सृष्टि के पूर्व अवस्था में तो सृष्टि में बनाने वाला कौन बनने वाला कौन बनाने वाले के लिए मटेरियल चाहिए बनने वाले के लिए कर्ता चाहिए मिट्टी को कर्ता की आवश्यक कुंभकार की आवश्यकता है घर बनने के लिए और कुंभकार को मृतिका की आवश्यकता है दोनों मिलकर के काम होता है जगत में ऐसा देखा गया नृत्य कारण भिन्न होता है उपादान कारण भिन्न होता है क्यों तो यह एक ही है वही उसी बनने वाला भी वही है बनाने वाला भी है जादूगर जैसा है वहां जादूगर है जैसे जादूगर अकेला ही आता है बहुत प्रकार के पदार्थ दिखाता है और बनने वाला कौन बना वो वही पदार्थ बुफ से है ही, ही वहां वही बनता है बनाने वाला कौन है वही जादूगर है ठीक है इस प्रकार ये छोटा जादूगर में वैसे चमत्कार देखता है वो तो जगत का जादूगर है निमित्त उपाधानता है दोनों प्रकार के कारण वही है निमित्त कारण ही उपादान कारण ही बनने वाला को उपादान कारण बोलते हैं बनाने वाले को निमित्त कारण कहते हैं बनाने वाला भी वही जगत बनाने वाला और बनने वाला भी वही है कल्पना है सारी निमित्त उपादन तेसाम प्रलय तेसाम मारे भूत आना होंगे भूतों का प्रलय प्रभे प्रलय काल और प्रभ काल में और उत्तर काल दोनों में कारण दोनों के कारण है ये रूप से उपादान रूप से कारण है प्रलय काल में नाश होकर अपने उपादान कारों में नाश होता है इत्यादि देखा है तद अस्ति तद मानी गेयम अस्थि तो निमित्त उपादान रूप से कारण बने के कारण वो गेय पदार्थ है समझना चाहिए कहा प्रलय इत्यादि सब से कहा प्रलय काले ग्रस विष्णु कहा था घ्रसनशीलम स्वभाव वाला उत्पत्ति काले प्रभुष्णु कहा उत्पन्न होने के स्वभाव वाला भी वही है ये कहा जैसे कैसे होता है यथा रजुआति सर्पादि बिथ्याकल्पित से कहा जैसे रजवादी पदार्थ हैं सर्पादि जो बिथ्याकल्पित पदार्थों के लिए उत्पत्ति स्थिति लाए तीनों के कारण वह रजुआदी है ठीक इस प्रकार है तभी कार्यकाल से वस्तुत्वा न अद्वैतम तब तुम्हारे तो कार्यकारण दोनों बना भी वही बनाया भी उसी ने बनाने वाला भी वही बनने वाला भी बनने वाला कार्य बनाने वाला कारे। तो कारे कारण तो कार्यकार दोनों होने के कारण क्या होगा वस्तु उत्पाद वो वस्तु बन जाएगा तब होने से न अद्वैतम कार्यकारण दो रूप में हो गया वो क्या हो गया कार्यरूप कारण रूप तो दो वस्तु बन गया दो वस्तु बने से अद्वैतिक सिद्धि नहीं होगी ऐसा क्या कहीं फिर एक एम्यवाद कहां से सिद्ध होगा दो वस्तु को कार्य और कारण भाव में आ गया बना भी वही बनाया बना भी उसी ने तो कार्य कारण भाव आए, कार्यकार आ गया तो यथा इत्यादि कहा था, था कैसे का का कार्य कारण भाव है यथा रजूवादी सर्वाधिक मिथ्याकल्पित कल्पित कहा था जैसे मिथ्या कल्पना वाली जो सर्प है रज्जु में कल्पित सर्प क्या होगा उत्पत्ति और लय कारण रज्जु है ठीक इस प्रकार है वास्तविक वस्तु नहीं वास्तविक वस्तु बनाया नहीं बनता भी नहीं बनाता भी है ही नहीं कोई वस्तु है नहीं क्या बना है क्या बने कल्पित वस्तु के उपाधान निमित्त कारण वही है कहा आगे ठीक आप ये तो भी ग्यय से अस्तित्व आगे भी एक हेतु देते हैं वो ग्यय पदार्थ था जिसको ग्यय में तत्पर्भ हमें कहा था बारहवें श्लोक में कहा था वो ग्या इस हेतु से भी है आगे हेतु देने वाले हैं एक कारण बता रहे ज्ञानं ज्योतिषा त्योतिस्तमस ज्ञान जेय ज्ञानगम्यंठित ज्योतिषा त्योतिस्तमस ज्ञान जेय ज्ञानगम्यं हृदय ज्योतिषाम अभी तज ज्योति तद ज्योति ज्योतिषाम अभी ज्योति ज्योतिषाम आदित्यादि राम जो ज्योतिषमत पदार्थ बांधे सूर्यादि सूर्य आदि सूर्य शूरिये चंद्र अग्नि आदि उनका भी ज्योति वही है वही ज्ञान पदार्थ है आपज्योतिष भाषित होकर के ही प्रकाश कर रहे हैं जगत का स्थिति ऐसी है तद्भाषा सर्वेदम विभाति आता है तस्य भाषा सर्वधम विभाती ऋषि के प्रकाश है सभी प्रकाशित होते हैं आदित्यादि ज्योतिषाम माना आदित्य आदिनाथ ज्योति वाली पदार्थ हैं प्रकाशशील पदार्थ है उनके भी तत् मानी ग्यम ज्योति वो ग्य गे, है जिसका ग्यय शब्द से कहा था वो ज्योति है प्रकाश है उसी के प्रकाश पा करके प्रकाशित कर सकते हैं चिमटा तभी जला सकता है जब अग्नि के संपर्क प्राप्त करता है तो पहले जल जाता है उसी बात जलाता है ठीक इस प्रकार है ये भी पहले उस ज्योति से प्रकाशित हो तो उसके बाद जगत के प्रकाश करते है ज्योतियों का भी ज्योति है प्रकाश का भी प्रकाश तमसा परम उच्यते अज्ञान से परे है वो तम मान अज्ञान तमसा अज्ञात परम उच्यते परे है अज्ञान के भीतर वो उसका अतिरिक्त है ज्ञान स्वरूप है ज्ञानम ज्ञयम ज्ञानगम तीनों वही है कहते ज्ञान भी वही है ज्ञान के द्वारा जानने वाला ज्ञय पदार्थ वही है वो तो ज्ञान पदार्थ हमारा ज्ञानम ज्ञयम ज्ञानगम्य ज्ञान से होने वाले फल मोक्ष भी फल भी वही है तीनों वही है ज्ञान भी वही है ज्ञ पदार्थ जानयोग्य पदार्थ भी वही है और ज्ञान के द्वारा प्राप्त जो फल होगा वो भी वही है ज्ञानगम्य मानी फलम ज्ञान के द्वारा प्राप्त होने वाला फल ज्ञानम ज्ञेय ज्ञानगम्यम ऐसा है ज्ञ पदार्थ हृदय सर्वस्वतम करे यद्यपि व्यापक है तत्व फिर सर्वस्व हृदय विशेषण स्थितम वितिष्ठतम ग्रह विष्ठितम कहा विशेष रूप से हृदय में क्यों ब्रह्माकार वृत्ति यही बननी है है तो सर्वत्र है क्यों तो हृदय में मैंने का से मन ले रहा है हृदय स्थम मन में विशेष रूप से है वृत्ति बनानी यही है बनती है इसलिए कहा हृदय सर्वस्व हृदय में सबके हृदय में विशेष रूप से स्थित है यद्यपि साधारण रूप से सर्वत्र व्यापक है जैसे गाय के दुग्ध जो होता है पूरे शरीर में व्याप्त होता है किंतु विशेष स्थान में विशेष रूप से स्थिति का स्तन में निचोड़ा जाता है वहीं से दूध निकलता है कान से दूध नहीं निकला सिंह से नहीं निकला क्या यदि व्याप्त तो है दूध ठीक है इस प्रकार वो जे तत्व तो, सर्वत्र व्याप्त है व्याप्त होने पर भी विशेष रूप से स्थित है हृदय में हृदय में मन में वृत्ति वही बनती है अन्यत्र वृत्ति नहीं बनेगी जैसे अभी वृत्ति बन रही है मैं मनुष्य हूँ ये भावना इस प्रकार की ज्ञान होने पर ब्रह्माकार वृत्ति भी यही बननी है मन में बनना है वृत्ति बदलनी है शरीर नहीं बदलेगा जैसा वैसे रहेगा व्यवहार अपने जैसे ढंग से रहेगा जीवन जब तक जीवन है तब तक वृत्ति बदलनी है यार देहाकार वृत्ति को परित्याग कर ब्रह्माकार वृत्ति में पहुंचना है यदि साधक बनना है तो बात ही है मन को बदला जा सकता है शरीर नहीं बदलने शरीर को तो प्रकृति बदलेगी हम बदलना बदलने नहीं चाहते थे बदल गए प्रकृति का कोई भी व्यक्ति जवान के बाद बूढ़ा होना नहीं चाहता चिंत होना पड़ रहा है प्रकृति का है वो शरीर बदलने वाले वो है तो शरीर बदलना साधकों का काम नहीं होता मन को बदलना काम होता है थी थी थी इसे, इसे कहते हैं कोई साधक कोई मिले तो पूछना चाहिए आपका शरीर कैसा है ही पूछना मन का ऐसा ही पूछना चाहिए साधक के लिए मन ठीक है या गड़बड़ है भगवान के भजन में लग रहा है या कई बहिर्मुखी वृत्ति में है ये पूछना चाहिए साधकों के लिए ऐसा कहते हैं कहा है, हाँ है। ज्योतिषाम अभी तक ज्योतिष तमसा परमोचित वो ज्योतियों के भी ज्योति आदि इत्यादि जो ज्योति प्रकाश प्रकाशशील पदार्थ मानते हैं उनके भी प्रकाश करने वाला वही है उनके प्रकाश के द्वारा ही प्रकाशित हो रहे हैं सब ये कहना है तमसा परम अज्ञान से परे है वो वहां अज्ञान नहीं जा सकता वो प्रकाश रूप है अज्ञान अधेरा रूप है अज्ञान अधेरा कैसे वहां पहुंच पाएगा प्रकाश के सामने नहीं पहुंच सकता ये तो नीचे विषय माने व्यवहार काल में अज्ञान है उस अवस्था में अज्ञान नहीं होता अज्ञान से परे है वो ज्ञानम ज्ञयम ज्ञान गम ज्ञान भी वही है कौन ज्ञ जय पदार्थ जिसको कहा जा रहा है जिसको जानना बोला वो ज्ञान भी वही है ज्यय भी वही है ज्ञान के द्वारा जानने योग्य भी हुई है और ज्ञान के फल भी वही है ज्ञान गम्यम फलम मोक्ष मानते हैं ना ज्ञान से मोक्ष मोक्ष भी वही है उसे अतिरिक्त कोई पद वस्तु ही नहीं है नेहना किंचन नेति नेति इत्यादि श्रुति है सर्वस्य हृदय विस्थितम कहते हैं सबके हृदय में विशेष रूप वितिष्ठितम विशेष रूप से स्थित है कहते हैं हृदय सर्वस्विष्ठितम विशेषण स्थितम विस्थितम विशेष स्थित है है तो सर्वसाधारण व्यापक है वो किंतु यही उपलब्धि होती है हृदय स्थम में लक्षण प्रतिशत लेना उसको विशेष रूप से किता है राष्ट्रप्र ज्योतिषाम आदि नम ज्योतिष्मान पदार्थ आदि इत्यादि आदित्य है चंद्र है अग्नि इत्यादि आदित्या आदि तजे ज्योति तत्मने तब्दे पदार्थ जो द्वादश शर्ग में जो गेह कहा था उसको तत्व से लिया जा रहा है आज आदि ज्योतिषाम अभी तत् तत्पर गेयम ज्योति वो ज्ञाय जेती है प्रकाश प्रकाश का भी प्रकाश है आप अच्छा भाष्य में पहले तो पहली टिप्पणी छोड़ गई थी एक पंक्ति छोड़ गई थी किंतु सर्वत्र विद्यमान हम सतना उपलब्ध थे जेद गेयम तमस्तरी ये संघ आदि सर्वत्र विद्यमान होता हुआ भी आत्मा यदि उपलब्धि नहीं होती हो उस आत्मा की उपलब्धि नहीं हो रही हो तो क्या वो क्या अज्ञान है वो अंधेरा है कमस्तरी तब तो अज्ञान होगा ये प्रश्न उठता है जब सर्वत्र विद्यमान है फिर भी उसको उपलब्धि नहीं हो रही कहीं भी तो अज्ञान है वो अधेरा है ये प्रश्न उठता है तब तो, ना सिद्धांत का ना अधेरा नहीं हो किमतरी क्या है वो तो अरे बाबा ज्योतियों का भी ज्योति है प्रकाश का प्रकाश कहाँ अधेरा वहां होना संभव नहीं है कभी नहीं हो सकता कहा आत्मचैतन्य ज्योतिषा युद्धानी ही आदित्य आदि नहीं गाते हैं आत्मचैतन्य के द्वारा ही प्रकाशित है आदित्यादि पदार्थ आदित्यादि वस्तु है आत्मज्योपि जो ज्योतिष उसी के द्वारा प्रकाशित है हिंदी दीप्ता हुआ है ना युद्ध दीप्तानी कहीं आत्मचैतन्य ज्योतिषा युद्धानी प्रकाशित नहीं यही होगा आत्मचैतन्य रूपी ज्योति है प्रकाश है इसके द्वारा ही प्रकाशित है आदित्यादि नहीं आदित्यादि उसी से प्रकाशित है ज्योति ज्योतिंशी है्योतिषी दिप्यंते आदित्यादि ज्योति जितने भी ज्योतियां हैं ना सब प्रकाशित होते हैं उसी के प्रकाश से पहले प्रकाशित होते हैं उस बात अन्य को प्रकाश करते हैं क्यों ना क्यों कहा एनस्ट सूर्यस्तपति तत्सा युद्ध कहा हुआ है जिसके द्वारा सूर्य प्रकाश करता है उसके जिसके तेज से प्रकाशित होकर के युद्ध सन लगाना सन तेजसा युद्ध माने युद्ध होता हुआ प्रकाशित इंदि दीप्त धातु है प्रकाशन में है युद्ध बनाने के लिए उस तेजसा जिस तेज के द्वारा प्रकाशित होकर के ये ना तेजसा युद्ध युद्ध जिस तेज के द्वारा प्रकाशित होकर प्रकाश प्रकाशित होता हो हुआ सूर्य तपती सूर्य तपाता है सबको प्रकाशित करता है ऐसा श्रुति है तस्य तरवविधम विभाति कहा हुआ है उसी के प्रकाश से सभी प्रकाशित हुए कहा हुआ है न तूर्यो भाति न चंद्र तारकम नियमा विद्युतों भांति कमि तमेव भांतम अनुभाव तर्विधम विभाति ऐसा आता है तस्य भाषा भाष द्वीप्त धातु है भाष द्वीपत यह तृतीयांत भाषा उसी के प्रकाश के द्वारा सर्व विधम विवादी सारे जगत प्रकाशित हो रहे है। हैं वो ज्ञान पदार्थ जो है उसी के प्रकाश से सर्वविधम विवादि का प्रकाशित होते श्रुतिव्य का इत्यादि इत्यादि श्रुति है इतने शुर्ति, इतने शुर्ति ये सब ये सूर्यस्तपति तेजसा युद्ध विस्तृति श्रुति है तस् भाषा सर्वेदभावती इत्यादि श्रुति के द्वारा सिद्ध होता है कि अज्ञान रूप नहीं है। पर है ज्ञान स्वरूप है वो ये एक कहना है तमसा परम चाह यही यह स्मृति भी उसी विषय में यही कहेंगे पंचदश अध्याय में यदादित्यगतम तेजो जगत भाषा ये खिलम यो ऐसे पंचदश अध्याय बोलेंगे जो आदित्य में जो तेज है यद आदित्य तेज है यद तेज आदित्य में जो तेज है प्रकाश है यद आदित्य गो जगतभाष है तेजिल्यो संपूर्ण को प्रकाश कर रहा है जो तेज यद चंद्र बसे चाल जो चंद्रमा में जो तेज है जगत प्रकाश कर रहा है रात्रि में और अग्नि में जो तेज है प्रकाश है तद तेजो बिद्धि मामकम वो तेज मेरा है मदीयम मामकम वो मेरा तेज मेरे तेज प्राप्त करके फिर अन्य को वो प्रकाश कर रहे यहां गीता में कहा इत्यादे तमसो अज्ञाना तमसा परम उच्चते कहा तमसा मैंने अज्ञानात अज्ञान से परम माने अस्पृष्ट उच्चते अज्ञान से संपर्क नहीं उसका। है उसका अस्पृष्ट है संबंध नहीं है अज्ञान से कोई संबंध नहीं है क्यों अधेरे का और प्रकाश का संबंध होना संभव ही नहीं होता ज्ञान अधेरा रूपये वस्तु का आच्छादन करने वाला और वस्तु को प्रकाश करने वाला वो ज्ञान संबंध होता नहीं दिन और रात जैसा मैंने बेद <laughs> है इनका दो संपादन बुद्धिया ज्ञान ज्ञय ज्ञानगम तीनों दुस्साप मुश्किल है पहले ज्ञान होना ही मुश्किल और ज्ञान को प्राप्त करना मुश्किल ज्ञा प्राप्त करने के साधन मुश्किल फल प्राप्त करना मुश्किल ज्ञान आदेर जो ज्ञान आदि तीन आए ज्ञान ज्ञान गम्य तीन दो संपादन आए दुसंपादन बुद्धि संपादित दुसंपाद। दुसंपाद। बड़े मुश्किल से संपादन किया जाता है ज्ञान आदि आर्जन करना सरल नहीं प्राप्त हो अवसादस्य लोगों में ऐसा खिन्नता आ जाएगा मुश्किल की बात है कहां ऐसा सबको जो दिख रहा है उसको बात करना जो नहीं है उसको समझना कितनी कठिनाई है तो ज्ञानादिर दुस्संपादन बुद्धि ये दु, हमारे लिए संपादन करना मुश्किल है ऐसा समझ करके प्राप्त हो अवसाद प्राप्त हो जाता है क्या प्राप्ति होती है की प्राप्ति खिन्नता की प्राप्ति हो सकता है त्याग न दे प्रयत्नों में शिथिलता ना आ जाए उत्तम बनार्थम उसको फिर शिथिल का फिर प्रयत्न पूर्वक कराने के लिए कहते हैं भगवान कहते हैं ज्ञानम ज्ञान का अर्थ ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञानगम कहा ज्ञान माने गया ज्ञाएते ज्ञान ज्ञानम जो अमानित्वादि को ज्ञान कहा गया है यहाँ वही साधन है ज्ञान करने का है ही नहीं ज्ञान तो होने का है यह साधन होगा तो ज्ञान होगा अमानित्वादि जो बताए थे विष गुण बताए थे वो होगा तो ये ज्ञान होगा अमानितम अध अधम तत्व अहिंसा छात्रार जवम आचार्य उपासनम शौचम स्थैर्य आत्म विनिग्रह अहंकार एवज जन्म मृत्यु जराभ्यादि दुख दोश दर्शनम अशक्ति रणविस्वंग पुत्रधार गृह आदिशु नित्य समुचित इष्टोपत्तिषु मई चागेन वक्तृव्यचारिणे विविध से भरती जनसंसद अध्यात्मज्ञान तत्व एकतज्ञान ये प्रोक्त यही इतने को ज्ञान कह अज्ञान में तो नहीं भिन्न जिद्ध है अज्ञान मनित्दंभी अज्ञान है अमातान कह ज्ञान के साधन है और मान्यवादी को अज्ञान बता दिया विरोधी है इसी के विपरीत करके ये होगा जितना कहा ये ज्ञान कहा गया ज्ञान के साधन है इससे विपरीत जो होते अज्ञान है, है वो अज्ञान के साधन है ये कहा हुआ है तो कह रहे हैं ज्ञानम माने अमानित्व कहा था जो ज्ञानम जय में ज्ञान सबल करता अमानित्व आदि को ज्ञान कहा हुआ है साधन होने से ज्ञम माने ज्ञय में कहा हुआ है ज्ञ पदार्थ यही है यहां ज्ञानम ज्ञम ज्ञान गम्य ज्ञेम जब ज्ञातम सत्य ज्ञानम फलम कर वो ज्ञा पदार्थ जो ज्ञात हो जाता है फल वही हो पाता है जो तो आत्मा है ना जे वही जब ज्ञात हो जाएगा अज्ञात अवस्था में तो अलग ज्ञात हो जाता ज्ञान से युक्त होगा वो वही फल हो जाता है आत्मा को जानना ही फल है प्राप्त आगे कुछ नहीं करना है आत्मज्ञान के द्वारा कोई स्वर्गादि प्राप्त होता नहीं होता जानना ही फल है ज्ञान के ज्ञेय एवं ज्ञातम सत्य ज्ञाय पदार्थ जो है वही ज्ञात जब हो जाता है ज्ञान फल ज्ञान का फल वही है ज्ञात होता तो ज्ञान का फल है वो इसलिए ज्ञान गम्य उचित इसलिए कहा जाए ज्ञान गम्यम करके कहा हुआ है ज्ञामान तो गेयम जो ज्ञामान होता है ज्ञ होता है जो जानना है जिसको वो ज्ञ होता है तदेत त्रयमपि जो ज्ञान है ज्ञ है और ज्ञान गम्य है तीनों के तीनों हृदय बुद्धौ मानी हृदय मानी बुद्धि में हृदय स्थि में सर्व प्राणीजात से प्राणी मात्र के हृदय में बुद्धि में स्थित है वो विशेष रूप से स्थित है तीनों के तीनों साधन भी वही है यही है अमान्यवादि बुद्धि में होना है शरीर के थूल शरीर का धर्म तो है ही नहीं बुद्धि का ही दिखता है हृदय में बुद्ध सर्वस्य प्राणी वर्ग मात्र है विशेषण स्थित ये विशेष रूप से स्थित है तीनों के तीनों ग्रहण त्रत भी त्रय विभाग बुद्धि में है वही बुद्धिमय प्रकाशित होते तीनों तीनों तो कौन कौन ज्ञान ज्ञ और ज्ञान गम्य बुद्धिमय होना है तुद्धौ वही बुद्धिमय भी त्रय विभाव्यते भूख प्राप्त हो धातु चुरादि गाय वही प्रकाशित होते तीनों कहा समय हो गया है ठीक है फिर देखेंगे ओम पूर्ण मधर्णम पूर्णाते पूर्वश पूर्व पूर्वेवशिष्य